संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व सांख्य और योग का का अंतर बतलाते हुए योग योग मार्ग वर्णन युधिष्ठिर ने पूछा सांख्य और योग में क्या अंतर है इसको बताने की कृपा करें क्योंकि आपको सब बातों का ज्ञान है विष्णु ने कहा युधिष्ठिर सांख्य के विद्वान सांख्य की और योग के जानने वाले योग की प्रशंसा करते हैं दोनों ही अपने अपने पक्ष के समर्थन ने उत्तम उत्तम युक्ति और प्रमाण दिया करते हैं योग के मनुष्य विद्वान अपने मत की श्रेष्ठता में यह उत्तम युक्ति उपस्थित किया करते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार किए बिना किसी की भी मुक्ति कैसे हो सकती है अतः ईश्वरवादी योगियों का ही मत सर्वश्रेष्ठ है सांख्य मत के मानने वाले महाप्राग द्विज मुक्ति का कारण इस प्रकार बताते हैं सब प्रकार की गतियों को जानकर जो विषयों से विरक्त हो जाता है वही देह त्याग के अंतर मुक्त होता है दूसरे किसी उपाय से मोक्ष मिलना असंभव है इस प्रकार वे सांख्य को ही मोक्ष दर्शन कहते हैं अपने अपने पक्ष में युक्त युक्त कारण ग्राह्य होता है तथा सिद्धांत के अनुकूल हितकारक वचन मानने योग्य समझा जाता है तुम्हारे जैसे लोगों को शिष्ट पुरुषों का ही मत ग्रहण करना चाहिए क्योंकि शिष्ट पुरुष तुम्हारी प्रशंसा करते हैं योग के विद्वान प्रधानतया प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानने वाले होते हैं और शास्त्र पर विश्वास करते हैं मैं उन दोनों मतों को मानता हूं। दोनों ही मतों का शिष्ट पुरुषों ने आदर किया है यदि शास्त्र के अनुसार उनका आचरण किया जाए तो दोनों ही परम गति की प्राप्ति करा सकते हैं बाहर भीतर की पवित्रता तप प्राणियों पर दया और व्रतों का पालन आदि बातें दोनों मतों में समान रूप से स्वीकार की गई है केवल उनके दर्शन शास्त्रीय प्रक्रिया में अंतर है योगी पुरुष केवल योग बल से राग, मोह, काम और क्रोध इन पांच दोषों का मूल छेद करके परम पद को प्राप्त करता है जैसे बड़े बड़े मत्स्य जाल काट कर फिर जल में समा जाते हैं उसी प्रकार योगी अपने पापों का नाश करके परमात्मा पद को प्राप्त करते हैं योग बल से संपन्न पुरुष लोभ के बंधन तोड़कर परम निर्मल कल्याण में मार्ग मोक्ष को प्राप्त होते हैं जैसे थोड़ी सी आग पर बड़े बड़े ईंधन रख देने से वह जलने के बजाय पूज जाती है उसी प्रकार निर्बल योगी महान योग के साधन से दबकर नष्ट हो जाता है परंतु वही आग जब हवा का सहारा पाकर प्रबल हो जाती है तो संपूर्ण पृथ्वी को भी तत्काल भस्म कर सकती है इसी तरह योगी का भी योग बल बढ़ जाने से जब वह महाशक्ति संपन्न हो जाता है तो उसका तेज प्रकाशित होने लगता है और प्रलयकालीन सूर्य की भांति समस्त जगत को सुखा डालने की शक्ति आ जाती है जैस प्रकार कमजोर मनुष्य पानी के वेग में बह जाता है उसी तरह दुर्बल योगी विषयों से विचलित हो जाता है किंतु उसी महान प्रवाह को जैसे हाथी रोक देता है वैसे ही योग का महान बल पाकर योगी भी समस्त विषयों को रोक देता है योग शक्ति संपन्न पुरुष स्वतंत्रता पूर्वक प्रजापति ऋषि देवता और पंच महाभूतों में प्रवेश कर जाते हैं अमित तेजस्वी योगी के ऊपर क्रोध में भरे हुए यमराज अंतक अंतक और भयंकर पराक्रम दिखाने वाली मौत का भी जोर नहीं चलता वह योग बल पाकर अपने हजारों रूप बना सकता और अपने उन सबके द्वारा इस पृथ्वी पर विचर सकता है फिर तेज को समेट लेने वाले सूर्य की भांति वह उन सभी रूपों को अपने में लीन करके उग्र तपस्या में प्रवित हो जाता है बलवान योगी बंधन तोड़ने में होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं, अपने को मुक्त करने की पुनः शक्ति होती है राजन मैं दृष्टांत के लिए योग से प्राप्त होने वाली कुछ सूक्ष्म शक्तियों का पुनः तुमसे वर्णन करूंगा तथा आत्म के लिए जो चित्त की धारणा की जाती है उसके विषय में भी कुछ सूक्ष्म दृष्टान्त बतलाऊंगा सुनो जिस प्रकार सदा सावधान रहने वाला धनुर्धर को एकाग्र करके प्रहार करने पर लक्ष्य को बेध डालता है उसी प्रकार जो योगी मन को परमात्मा के ध्यान में लगा देता है वह निस्संदेह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है जैसे सिर पर रखे हुए तेल से भरे पात्र की ओर ध्यान रखने वाला पुरुष सावधान एवं एकाग्र चित होकर सीढ़ियों पर चढ़ जाता है और जरा भी तेल नहीं छलकता उसी तरह योगी भी योग युक्त होकर आत्मा को परमात्मा में स्थिर करता है उस समय उसका आत्मा अत्यंत निर्मल तथा सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है जैसे सावधान मल्लाह समुद्र में पड़ी हुई नाव को शीघ्र ही किनारे पर लगा देता है उसी प्रकार योग के अनुसार तत्व को जानने वाला पुरुष समाधि के द्वारा मन को परमात्मा में लगा देह का त्याग करने के अंतर दुर्गम स्थान परम धाम को प्राप्त होता है जिस तरह अत्यंत सावधान सारथी अच्छे घोड़ों को को रथ में कर, धनुर्धर वीर को तुरंत अभिष्ट स्थान पर पहुंचा देता है वैसे ही धारणाओं में एकाग्रचित्त हुआ योगी लक्ष्य की ओर छोड़े हुए बाण की भांति शीघ्र परम पद को प्राप्त करता है जो योगी समाधि के द्वारा आत्मा को परमात्मा में स्थित भाव से बैठा रहता है वह अपने पाप को नष्ट करके पवित्र पुरुषों को मिलने वाले अविनाशी पद को प्राप्त होता है योग के महान व्रत में एकाग्र रहने वाला जो योगी नाभ ही कंठ मस्तक हृदय वक्षस्थल, नाभ कान और नेत्र आदि स्थानों में धारणा के द्वारा आत्मा को परमात्मा के साथ युक्त करता है वह अपने शुभाशुभ कर्मों को शीघ्र ही भस्म कर डालता है और इच्छा करते ही उत्तम योग का आश्रय लेकर मुक्त हो जाता है युद्ध ने पूछा पितामह योगी कैसा आहार करे और किन किन को जीते जो उसे योग शक्ति प्राप्त होती है ने कहा जो धान की खुदी और तिल की खली खाता तथा घी तेल का परित्याग करता है उसी को योग बल की प्राप्ति होती है दीर्घ काल तक प्रतिदिन एक बार जव की रूखी लपसी खाने वाला योग का साधक शुद्ध चित्त होकर योग बल की प्राप्ति कर सकता है जो योगी दूध में पानी मिलाकर कुछ समय तक दिन में एक बार पीता है फिर पंद्रह दिनों में एक बार पीता है तत्पश्चात एक महीने में एक ऋतु में और एक वर्ष में एक बार उसे ग्रहण करता है उसको भी योग शक्ति प्राप्त होती है काम क्रोध शीत उष्ण वर्षा भय शोक स्वास मनुष्यों को प्रिय लगने वाले विषय दुर्जय असंतोष घोर तृष्णा स्पर्श निद्रा तथा तो आलस्य को जीतने वाले वीतराग महाप्राग्य महात्मा पुरुष स्वाध्याय तथा तो ध्यान का संपादन करके बुद्ध के द्वारा परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप का प्रकाश साक्षात्कार करते हैं विद्वान विद्वान ब्राह्मणों ने योग के इस महान पथ को दुर्गम बतलाया है कोई बिरला ही इस मार्ग को कुशलतापूर्वक तय कर सकता है यह बहुत सर्पों कीड़े मकोड़ो कड्ढों और काटों से भरे हुए निर्जल वन की भांति दुर्गम है कोई ही कोई द्विज इस मार्ग पर कुशलता पूर्वक चल पाता है क्योंकि इसमें बहुत सी कठिनाइयां हैं छुरे की तीखी धार पर चाहे कोई सुगमता पूर्वक बैठ ले किंतु जिनका चित्त शुद्ध नहीं है ऐसे मनुष्यों का योग की धारणाओं में स्थिर रहना नितांत कठिन है जो विधिपूर्वक योग धारणाओं में स्थित रहता है वह जन्म मृत्यु सुख और दुख के बंधनों से छुटकारा पा जाता है या मैंने तुम्हें योग विषयक नाना शास्त्रों का सिद्धांत बतलाया है। योग साधना का जो कुछ कार्य है वह द्विजातियों के ही लिए निश्चित किया गया है तो तुरंत ही मुक्त होकर पर ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है वह अपने योग बल से ब्रह्मा विष्णु शिव धर्म कार्तिकीय तथा ब्रह्मपुत्र सनकादी को विग्रह में प्रवेश कर सकता है इसे प्रकार चंद्रमा विश्व देव सर्प पितर वन पर्वत समुद्र नदी मेघ नाग वृक्ष यक्ष दिशा गंधर्व तथा स्त्री और पुरुषों में से प्रत्येक का स्वरूप धारण कर सकता है परमात्मा से संबंध रखने वाली यह कल्याणमय वार्ता प्रसंग बस तुम्हे सुनाई गई है योग सिद्ध महात्मा पुरुष भगवान नारायण का स्वरूप हो जाता है